डायलॉग माफ कीजिए मैं इस शहर में सिर्फ दो दिन के लिए हूँ क्या आप बता सकती है कि यहाँ देखने के लिए क्या क्या है आप क्या देखना चाहते हैं यहाँ म्यूजियम है एक बड़ी झील है और एक चिड़ियाघर भी है म्यूजियम मुझे पसंद नहीं है पर चिड़ियाघर जरूर जाना चाहता हूँ चिड़ियाघर तो यहाँ से काफी दूर है वहां तो आज सिर्फ बस से जा सकते हैं क्या बस स्टॉप होटल से दूर है ज्यादा दूर नहीं है वहां तक आप पैदल ही जाइए ऐसा कीजिए यहाँ से इस सड़क से सीधे जाइए आगे एक चौराहा है वहाँ दाए मुड़िए लगभग पचास मीटर दूर एक पुल है उसी पुल के नीचे बस स्टॉप है ये तो काफी दूर लगता है जी नहीं ज्यादा दूर नहीं है पैदल पाँच सात मिनट लगते हैं। आप वहीं से बस नंबर दो पकड़ सकते हैं और चिड़ियाघर जा सकते हैं क्या चिड़ियाघर के पास देखने के लिए और कोई जगह है जी हाँ वहीं पास में पुराना किला भी है दोनों जगहों को आप आज ही देख सकते हैं और कल के लिए आपका क्या सुझाव है मुझे क्या देखना चाहिए कल आप पुरानी दिल्ली जा सकते हैं वहाँ आप चांदनी चौक में खरीदारी भी कर सकते हैं और लाल किला भी घूम सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलता हूँ नमस्कार जी कोई बात नहीं नमस्कार